मन्त्रपाठ ओ सहनावतु सहनौ भुनत्तु सहवीर्यं करवाहै तेजस्व वधीतमस्तु मा विद्विषा वै ओते शान्तिः शान्तिः नमस्ते ओल्यूर् सि कु साधारण नमस्ते आई वर्णोचारण शिक्षा का पहला जो अध्याय है अथ प्रथम प्रकरणम अब प्रथम प्रकरण को प्रारंभ कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि पीछे जो बताया गया भूमिका इत्यादि वर्ण किसका नाम है वर्ण कितने प्रकार के हैं इत्यादि ये सब बताने के बाद अर्थकार अर्थ हुआ क्या अर्थ बाजी बा अनन्तर अथका तीन अर्थ हमने बताया था अथके तीन अर्थ हैं एक तो है एको मङ्गलार मङ्गल बताता है दूसरा जो है प्रारंभ अर्थ को बताता है, है अर्थ है प्रारंभ को प्रारम्भ करता है और तीसरा जो है अनन्त अर्थ अनन्तर अर्थ को करता है। तो तीन अर्थ अथ के फिर से सुनेंगे फिर आगे प्रश्न पूछा जा सकता है में मे अथ के कितने अर्थ हैं, तो बोलेङ्गे अथ के तीन अर्थ है मंगल, प्रारम्भ और अनन्तर इमे आज विशेष बता हि ये जो अथ शब्द है अव्यपद है वैयाकरण मान व्याकरण मानने वाले व्याकरण की परंपरा में जो है वैकरण जो है अथ शब्द प्रारंभ अर्थ का द्योतक है मंगल अर्थ का द्योतक है अनंतर अर्थ का द्योतक है रंभ अर्थ का द्योतक है ऐसा वैयाकरण मानता है और निरुक्त वाले जो हैं निरुक्त में भी जो गर्ग ऋषि इत्यादि हुए हैं गार्ग्य जो ऋषि हैं गार्ग्य का सिद्धांत है उन सब का सिद्धांत है कि अथ शब्द का अर्थ है मंगल अथ शब्द का अर्थ है प्रारंभ थ शब्द का अर्थ है अनंतर अनेक कहने का अभिप्राय है दोनों एक ही चीज कहना चाह रहा है परंतु दोनों में भेद इतना है कि एक द्योतक मानता है और एक वाचक मानता है बस इतना ही भेद है है वही अनंतर अर्थ है वही प्रारंभ और वही है मंगल मंगल ही अर्थ है परंतु द्योतक मैने अथ शब्द का सीधा अर्थ नहीं है प्रारंभ अथ शब्द का सीधा अर्थ नहीं है मंगल बस वह द्योतित करता है प्रकाशित करता है यह वाचक न होकर के दोतक है मैंने व्यंजक है व्यंजना शक्ति से अथ शब्द का यह अर्थ निकलता है ऐसा वो कहता है तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा अब अथ प्रथम प्रकरणम अब जो है पहला प्रकरण प्रारंभ किया जा रहा है प्रारंभ भी हो गया और इसके अनंतर पहला प्रकरण प्रारंभ किया जा रहा है यहाँ पर अनंतर अर्थ हुआ और प्रारंभ अर्थ हुआ अब जो है पहला प्रकरण जो है वह स्थान प्रकरण है इसलिए पाणनीय शिक्षा जो वृद्ध पाठ है उस वृद्ध पाठ में जैसे यहाँ पर लिखा है अथ प्रथमम प्रकरणम तो वृद्ध पाठ में है अथ में स्थान प्रकरणम अथ अब इसके अनंतर पीछे जो बताया भूमिका के रूप में इसके अनंतर प्रथम स्थान प्रकरण प्रारंभ किया जाता है अथ शब्द अधिकार्थ प्रयुजते प्रारभ्य प्रथम स्थान प्रकरण प्रारभ्य ते मया महर्षि पाणिनी मने मैने मुज महर्षि पाणिनी के द्वारा अर्थ मुझ पाणिनी के द्वारा मया पाणीनी न प्रथम स्थान प्रकरण प्रारभ्यते मुज पाणीनी के द्वारा पहला स्थान प्रकरण प्रारंभ किया जाता है उसमें सबसे पहला जो सूत्र है पहला प्रकरण में हालाकि इसमें जो लघु पाठ है लघु पाठ में वह क्रम से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है आया था उसमें से बाईसवा है क्रम में इसके आठ प्रकरण है उसमें जो इक्कीसवा है स्थान विदम कर्ण विदम प्रयत्न एसो द्विधा स्थानम पीड़यती वृत्तिकार प्रक्रम एशोथ नला ये इक्कीसवा है और आगे जो है बाईसवा है परंतु ध्यान रखेंगे आप कॉपी में लिखते जाएंगे कि वृद्ध पाठ में जो पहला सूत्र है वह अकुह विसर्जनीया कंठ्या सूत्र नहीं है वह पहला सूत्र तत्र स्थानम तवत तत्र स्थानम तावत लिखेंगे लिख लिया आपने पत्र स्थानम तावत पहला सूत्र है ये पत्र स्थानम तावत आप लोगों ने लिख लिया हाँ तत्र स्थानम तावत तो पत्र जो है वह अव्यपद है चार प्रकार के शब्द होते हैं नाम आख्यात उपसर्ग और निपात नाम जो है वह सुबंत है आख्यात जो है वह तिंगंत है उपसर्ग और निपात जो है यह भी एक पद है अपदम न प्रयुजित बिना पद का तो प्रयोग किया ही नहीं जा सकता तो ये उपसर्ग और निपात किसी भी नाम या आख्यात के पहले आख्यात जो शब्द है जैसे गच्छती आख्यात है और उस गच्छती के पहले आ जुड़ गया तो आ हो गया आ का नाम उपसर्ग है तिष्ठति ये आख्यात है उस तिष्ठति से पहले प्र जुड़ गया तो प्रतिष्ठती तो प्र उपसर्ग हो गया तिष्ठती ठहरता है और प्रतिष्ठति मने चलता है उसके विपरीत अर्थ हो गया प्रतिष्ठावी अहम अजुना भगवान कुत्र प्रतिष्ठती भगवान प्रतिष्ठ प्रतिष्ठती आप कहा जाते हैं तो वहां पर प्रतिष्ठती का मतलब है गति तो तिष्ठती से पहले प्र जुड़ गया तो प्रतिष्ठित तो प्र उपसर्ग है तो नाम और आख्यात से पहले ये तो आख्यात से पहले हुआ नाम से पहले लीजिए जैसे हार यह है नाम है उसमें जोड़ दिया आ आार से पहले आ जोड़ दिया तो हो गया आहारह अर्थ बदल गया आ रह मैने हरण करना और आहार मैने खाना हार में सम जोड़ दिया तो समार नष्ट करना हारह में वी जोड़ दिया तो विहारह विहार मान घूमना तो कहने का विप्राय है कि यह उपसर्ग अर्थ में बदलाव ला देता है नयापन ला देता है तो हारह से पहले जो वी है आ है सम है ऐसे चारह में आ जोड़ दिया तो आचार चारह में सम जोड़ दिया तो संचार चारह में सम और आ जोड़ दिया तो समाचार चार में अति और आ जोड़ दिया तो अत्याचार है चार परंतु ये अति आ इत्यादि उससे सुबंत से पहले जुड़ गया तो इसको कहते हैं उपसर्ग उपसर्ग का मतलब होता है उपसर्ग उपसर्ग शब्द के गर्भ में यदि हम जाते हैं उपसर्ग उपसर्ग शब्द का यदि हम विचार करते हैं तो उपसर्ग में उप उपसर्ग है स्वयं और सृज धातु है और सृज विसर्ग अर्थ में है सृज विसर्ग विसर्ग बने विसर्जन करना उत्पन्न करना तो उपसर्ग किस नाम हुआ जी उसको कहते हैं कि जो नाम उपसर्गो कते है किम आीप मे उप है समीप दूसरा अर्थे पढेगे जृत्ति पढेगे तु प्रथमावृत्ति मे आये उपदेशे जनुनाश कथया जा उपदेश हि किम् उपदेश आद्योच्चारणम् और जो घु सिद्धांत कौमद सिद्धांत कौमद इत्यादि पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है उपदेशा आद्योच्चारणम उपदेशा का मतलब आद्योच्चारणम हुआ तो वहां पर उपदेशा में जो उप है वह उप आदि अर्थ को द्योतित करता है उप माने आदि जैसे उपकार्थ समीप है वैसे उपकार्थ आदि है तो दोनों अर्थ इसमें घटाइए उपसर्ग उसको कहते हैं जो नाम और आख्यात के समीप में आदि में जुड़ करके एक नए अर्थ की सृष्टि कर दे उसी का नाम उपसर्ग है आदौ समीपम आगत्य नाम आख्यात योहो, आगे आगत्य नवीनान् अर्थन् सृजन्ति ये ते उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो नाम और आख्यात के पहले समीप में बैठकर, पले दूर समीप में बैठ कर, समीप में बैठकर, समीप आकर जो नवीन अर्थों को पैदा कर देता है नवीन अर्थों का अर्थो सर्जनता हैकाग है उसका नाम जो अभि मे गच्छति उल्टा आगच्छतिष्ठति ठहरता है चलता है तो प्रति च उल् मन विशेष आहार हार है हारे आहार अर्थ समाचारमे आचार नवीन अर्थ कर तो जो नवीन अर्थ को पैदा कर दे उसका नाम उपसर्ग है और ऐसे ही निपात है निपात का अर्थ है उच्चा वचेशु अर्थेशु ये निपतंती ते निपाता से सुनेंगे निपाता ये जो भी व्याख्या की जाती है सामने में अर्थ को ध्यान में रख करके इसका जैसा हमने अभी जो उपसर्ग की व्याख्या की तो जैसा अर्थ होता है जैसी स्थिति है उस स्थिति को देख करके हमने इसका निर्वचन कर दिया ऐसे ही निपतंती निपाता जो है नि पतधातु है पतु है तो निपतंती ये निपाता तो निपतंती ये निपा ये ते निपाता का मतलब क्या हुआ अब देखा यह जाता है कि अनेक प्रकार के अर्थों में ये जो गिरते हैं है एक ही शब्द क है ख है गित वर्ण है अ है, है, है, है, है, है, है आ है ये सब सब निपात है ये जितने भी वर्ण है ये सब निपात है ऐसे ही ननु च हे अये भो इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं तो एक अष्टाध्याय का सूत्र है चादयो सत्वे तत्व भिन्न द्रव्य भिन्न जो चादी है जब उस चौ इत्यादि का द्रव्य अर्थ नहीं होगा तो उसका नाम निपात है तो ये जो निपात है निपात का मतलब है निपतंती या निपतती एक बीच में कहे तो निपतती यह स निपाता और बहु में कहे दो निपतंती ये ते निपाता तो, तो क्या निपतंती माने गिरते हैं पतंती मैने गिरते हैं नहीं माने निश्चित रूप से जो निपतंती ये जो निश्चित रूप से गिरते हैं भाई किस में गिरते हैं तो उच्चा बचेसु अर्थेशु विभिन्नेश अर्थेशु उच्चा बचेसु मने उच्च मने ऊंचा अवच मने नीचा ऊंचे और नीचे अर्थ में जो गिरते हैं ऊंचे नीचे अर्थ का मतलब क्या हुआ जी अनेक अर्थों में जो गिरते हैं अर्थात कहने का अभिप्राय यह हुआ भाव ये हुआ जनका अनेक अर्थ होता है उसका है तु अका बहुत सारे अर्थ है अकार ब्रह्मा भी अकार अग्नि भी अकार है। बोलते हैं कि वायु भी है, हिरण्यगर्भ हा ऊकार हिरण्गर्भ वायु और तेजस् इत्यादि है और म का अर्थ ईश्वर आदित्य प्रज्ञादी है तो बहुत सारे अर्थ हैं। तो कहने का अभिप्राय कि विभिन्न अर्थ चौ जैसे है चौ का अर्थ कहीं पर भी हो जाता है चौ का कही अर्थ और हो जाता है वाह है वाह का कहीं अर्थ अ और हो जाता है कहीं पर वाह का अर्थ विकल्प वाह हो जाता है अथवा अर्थ में हो जाता है इत्यादि इत्यादि तो उच्चा बचेसु अर्थेशु ये निपतन ते निपाता हा। जो उच्च और अवच अर्थों में गिरते हैं अर्थात जिनके अनेक सारे अर्थ हैं उसका नाम निपात है तो ये वित्पत्ति लक्षण हुआ तो नाम आख्यात उपसर्ग निपात इसमें से उपसर्ग और निपात जो है इसी को कहते हैं अव्यय अव्यय का मतलब होता अव्यय इसका वित्पत्ति लक्षण होगा अमन न अव्य मन न व्यती यथ तद अव्ययम जो परिवर्तित नहीं होता है ये जो न मन नहीं व्यति मैने परिवर्तित होता है बदलता है चेंज होता है और जो परिवर्तनशील नहीं है उसका नाम अव्यय है जैसे ईश्वर परिवर्तनशील नहीं है इसलिए ईश्वर का नाम अव्यय है आत्मा परिवर्तनशील नहीं है इसलिए आत्मा का नाम अव्यय है तो जैसे आत्मा अव्यय है जैसे परमात्मा अव्यय है ऐसे ही शब्द में भी जो परिवर्तित नहीं होता टिट फोर टाइट जैसा का तैसा वह जैसा है वैसा ही है सुवंत में परिवर्तन होता है राम है तो रामो हो जाता है राम हो जाता है एक्सेट्रा इत्यादि ऐसे पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत इत्यादि यह परिवर्तित हो जाता है यह बदल जाता है परंतु अ आई ई इत्यादि वैसे ही रहेगा चौवा हि वैसे ही रहेगा उसमें कोई बदलाव नहीं होता इसलिए इसका नाम अव्यय है तो उसी अव्यय में अथ अव्यय है तो ये अथ अव्यय पद है प्रथमम यह जो है नपुंसक लिंग है सर्वनाम प्रथमा व्यक्ति एक प्रकरणम् अकारान्तपुलिङ्ग प्रकरण शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन है एक है पो सूत्र है तत्र स्थानम् तावत् इमे तत्र है यद है स्थान अकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचन है और तावत यह अव्य पद है तो यहां पर तत्र और तावत दो अव्यय पद है और यह स्थानम यह सुबंत है तो अर्थ हो गया तत्र माने तत्र जो यहां पर है यह निर्धारण में सप्तमी है निर्धारण में सप्तमी है निर्धारण अर्थ को बताता है सप्तमी विभक्ति को बताता है तत्र मने वहां उसमें तो यहां पर जो है निर्धारण है निर्धारण किसको कहते हैं जी निर्धारण का अर्थ होता है कि जाति गुण प्रिया समुदायात एक देश से पृथकणम निर्धारणम ये सुनेंगे जाति गुण क्रिया समुदायात एक देशस्य से पृथक करणम निर्धारणम तो निर्धारण क्या है ुदात् एक देशे पृथक् ग्रुप है समुदाय है समूह है समूहो मे एक देशो अलग करना निर्धारण कलाता है में राम रामश्रेष्ठ है तो मनुष्य जो ग्रुप है दुन्यान मनुष्यो मे हक देश एक जो व्यक्ति रम है उस राम को अलग निर्धारण मनुष्येषु राम श्रेष्ठा अर्थो मे समुदा मे देश को पृथक्ना अलग निर्धारण कलाता है भो ऐ समुुदा वस्तु को ची को एक देश को अलगे है जी उ तीन कारण से अलग किया जाता है जाति गुण और क्रिया जाति के कारण गुण के कारण और क्रिया के कारण तो मनुष्येशु राम श्रेष्ठ तो मनुष्य एक जाति है उस जाति के कारण जो है राम भी एक मनुष्य है वह भी जाति के अंतर्गत आ गया तो इस जाति के द्वारा जाति के कारण हम उस समुदाय से एक देश को पृथक करते हैं मनुष्येशु या वर्णेशु ब्राह्मण श्रेष्ठ वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है तो ये जाति के कारण हम उस से से हम वर्णों इस वर्णो को अलग कर रहे हैं। तो के कर रहे रहे हैं हैं तो के पर मतलब नहीं याति मह लिजेगाति किं बता बता बामे भ्रति पड जगा कि ब्राह्मण को क्यों कह वो एक अलग प्रसं है तो ऐसे ही गुण के कारण गऊ में काली गऊ अच्छी दूध देने वाली है तो गवाम या गोशु संपन्ना गौ क्षीरतमा सॉरी गवाम गोशुवा कृष कृष्णा गौ संपन्ना क्षीरतमा गऊ में जो काली गऊ है वह संपन्न पूर्ण पुष्कल औषधि युक्त इत्यादि जो है दूध को देने वाली है इत्यादि ऐसे ही दौड़ने वालों में सॉरी चलने वालों में दौड़ने वाला जल्दी पहुंचता है इत्यादि तो कहने का कि जाति गुण क्रिया के द्वारा इसके कारण समुदाय से एक देश को जो पृथक करते हैं उसको कहते हैं निर्धारण तो यहाँ पर जो तत्र स्थानम तावत है इसमें जो तत्र है निर्धारण में सप्तमी बताता है सप्तमी से युक्त वाला तत्र सप्तम्यर्थ को बताता है तो तत्र का अर्थवा तेसु उनमें उनमें ये जो आठ प्रकरण है स्थान प्रकरण करण प्रकरण आभ्यांतर प्रयत्न प्रकरण बाह्य प्रयत्न प्रकरण अनिलह स्थान पीडयती प्रकरण वृत्तिकार प्रकरण प्रक्रम प्रकरण और अथ नाभितलात प्रकरण एसोथ नाभितला प्रकरण जो आठ प्रकरण है उनके मध्य में ताबत पहले ताबत का अर्थ है यहां पर प्राक पहले प्रथम पूर्वम ये सब तावत का अर्थ है तावत मने पूर्वम तावत मने प्रथम तावत मने प्राक पहले स्थानम मे स्थान विषय उच्यतेथान के संबंध में कहा जाता है स्थान विषय उच्यते या स्थान विषय निरुप्यते य स्थन विषय पुम् केगे तु स्थान विषय निरूपिते मने ये जो आकरणमे पहले, पहले जो है, स्थान प्रकरण प्रारम्भ कि है स्थान प्रकरण बताया जा र हैको निरूपित किया जा रहा है स्थान प्रकरण का मत क्या हि वर्णो का जो उत्पत्ति स्थान है वर्ण कहां से उत्पन्न होता है उसके में बताया जा रहा है तो सबसे पहले स्थान क्या है कितने हैं इस है को समझ लीजिए वैसे जो है ही है गहराई से जब अत्य गहरा जचारे तन्तु पणिनी जिने आठ दिया है स्थान वैसे छह ही स्थान है उसमें से जो दो है इसके कुछ विद्वानों ने खंडन किया है जैसे हृदय प्रदेश को स्थान मानते हैं महर्षि पाणिनी जी हृदय प्रदेश को भी स्थान मानते हैं वैसे स्थान तो पूरा पेट भी स्थान है हृदय भी स्थान है उस रूप में पर्णो परंतु वर्णों के उत्पत्ति में वर्णों के उच्चारण में हृदय प्रदेश को मानते हैं और जिहवा मूल को भी मानते हैं जो कि ये जिहवा मूल और हृदय प्रदेश जिहवा मूल देखा जाए वस्तुत तो वह करण पंक्ति में है स्थान पंक्ति में नहीं है जो कि आगे बताऊंगा तो अस्तु जो भी हो तो यहां पर जो है आठ स्थान का जिक्र महर्षि पाणी ने किया है कि अष्टौ स्थानी वर्णाना मुर कंठ शिस्तिवामूल चंता नाशिकोष्ठ चालु फिर सुनिए अष्ट स्थानी वर्णना उंठ शिस्तिवामूल च दंता सिकोष बोल रहे की अष्टौ स्थान वर्णों के आठ स्थान है वर्णों के मने वर्णों के उत्पत्ति के वर्ण नाम मन वर्णा नाम उद्भव स्थान आनी वर्णों के उत्पत्ति जो स्थान है वर्णा नाम मींस वर्णा नाम अष्टौ संति आठ है कौन कौन से उरा एक कंठ दो सिरह मन मूर्धा तीन जिहवा मूल चार दांत पांच नासिका ओष्ठ और छु आठ ये आठ कहते हैं वैसे मूलतः छ है क्रम से देखेंगे हम आपको क्रम से बता रहा हूं कि सबसे पहले कंठ उसके उसके बाद उसके बाद लु उर्धा दाप नासिका तो बोलेंगे ये क्रम ही क्यो दूसरा क्रम नहीं तो बहुत बड़ा विज्ञान है इसमें एक क्रम यही है परंपरा से आती देखे। गा गा गा चा चा जा रही है देखिये क खे कंठ च छु ट मूर्धा तथ न दंत अफ बोष्ठ ये कंठ तालु मूर्धा दांत ओष्ठ ये जो पांच है कवर्ग मान वर्ग का जो पांच है वह क्रम से इस क्रम से इसलिए है क्यूंकि वाणी मुख में जो है वही क्रम है कंठ के बाद तालू, तालू के बाद मूर्धा मूर्धा के बाद दांत दांत के बाद ओष्ठ और सबसे लास्ट में तो न जो है गो नाय पंचम पंचम जो वर्ण है उसका अपना अपना स्थान और नासिका स्थान है इसे सबसे अंतिम है नासिका तो ये स्थान है स्थान पंक्ति इसको कहेंगे और नीचे जीवा के मूल से लेकर के ओष्ठ तक ये कर्ण पंक्ति है क्योंकि कर्ण कहते हैं साधन को वेजन मीन्स को जब तक जिहवा तथान को मैंने कंठ तालु मूर्धा दांत इत्यादि स्थान को तत्त तत स्थान में जब तक जिह मूल से लेकर के औष्ट तक नहीं स्पर्श करेगा तब तक आकार आदि का उच्चारण नहीं हो सकता इसलिए जीवे जिस व्यक्ति का जिहवा नहीं है वह बोल नहीं सकता जिस व्यक्ति के जिहवा को काट देंगे वह बोल नहीं सकता तो कि अधिकतर वर्णों का उच्चारण जिहवा से ही होता है ओष्ठ से उच्चारण प का होता है एक गूंगा व्यक्ति भी प ऐसा कह देगा वह क्योंकि बस उसमें जिह का कोई काम नहीं उसमें ओष्ट का काम होता कि नीचे वाले ओष्ट को ऊपर वाले ओष्ट में भिराओ कराओ तो पक आवचरण हो जाएगा थक आवचरण हो जाएगा तो कहने का अभिप्राय है कि जिहवा के मूल से लेकर के जिहवा मूल मैने जहां से जिहवा प्रारंभ हुआ उस जीवा के मूल से लेकर के और ओष्ठ पर्यंत तक ये करण पंक्ति है नीचे वाला और ऊपर जो कंठ है जिहवा के मूल का अर्थ यहां पर लेना ही कंठ ही है क्यों लेना है क्योंकि आगे आएगा जीवा मूल आएगा तो क्यों लेना है क्योंकि जीवा मूल करण पंक्ति में है स्थान पंक्ति में नहीं है वह करण है साधन है वह स्थान नहीं है इसीलिए जीवा मूल का पर्याय बातच कंठ ले लेना है कंठ मूल लेना है तो जिहमूल से ओष्ट पर्यत तक करण पंक्ति और ऊपर जो है कंठ मूल से लेकर के जिहवा का मूल्य कंठ मूल से लेकर के ऊपर ओष्ट पर्यंत तक नासिका पर्यंत तक जो है वह स्थान पंक्ति है और करण पंक्ति में जिहवा जो है मूल साधन जो है वह जिहवा को मने, देखियो कंठ तालब्य मूर्धन्य और दंत्य चार जो वर्ण है कंठ मने कख तालव्य मने चठ जूर्धन्य मने तठ और दंत मने तथन तो कंठ तालब्य मूर्धन्य और दंत जो चार वर्ण है इसका जो है साधन जो है वह जिहवा है जिह्वा इसका साधन है तो चार तरीके के वर्गो पांच वर्गो में से चार वर्ग है कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत दंत्य, इसका जो है जिह्वा साधन है और वह जिहवा जो साधन है जिहवा के मूल से जिहवा के अंत तक जिहवाग्र तक वह जिहवा को हम अनेक भागों में बांटते हैं जेहवा को एक जेहवा मूल हुआ फिर दूसरा जेहवा का बीच हुआ जिसको कहते हैं जेहवा मध्य मिडिल ऑफ टंग आगे है जेहवा का अग्रो कहते हैं जेहवाग्र और जेहवा के आगे का ऊपर वाले भाग इसलिए जिहो पाग्र और जिहवा के नीचे वाला भाग आगे के नीचे वाला भागवाग्राध जेवा के आगे के अधा, नीचे वाला जेवाग्राध तो ये है नीचा ओष्ठ हो गया के लिए तो ये जो है यहां पर जो कहा तत्र स्थानम ताबत तो वो जो आठ प्रकरण है उसमें से पहला स्थान प्रकरण वर्णों का कौन क्या क्या है स्थान है, किस वर्णों किन स्थानों से किन स्थानो की वर्णो होती है इसके संबन्ध में बताया गया है। तो तत्र स्थान तावत् तत्र स्थान कर्म प्रयत्नादेशो तावत् अर्थात् प्रथमं पूर्वम् स्थानम् स्थान विषयम् विषय उच्यते स्थान विषय निरुप्यते इति भावः या भावसरा सूत्र है, अकुह विसर्जनीया कंठ्या दूसरा सूत्र है अकुह विसर्जनीया कंठ्या ये वृद्ध पाठ में दूसरा सूत्र है और लघु पाठ में 22 बाएस, बाईसवा सूत्र है 22 तो अकुह विसर्जनीया कंठ्या इसका पदछेद करेंगे तो अकुह विसर्जनीया अकारांत पुमलिंग अकुह विसर्जनीय शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और कंठ्या अकारांत पुमलिंग कंठ्य शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तो कंठ्या विशेषण है अुह ये विशेष है पदछेद हो गया विभक्ति हो गया और इसमें विशेष विशेषण भी आपको हमने बता दिया इसमें समास भी है अकुह में समास है समास का अर्थ है समसनम समास संक्षेपीकरणम समास संक्षेप करने का नाम समास है समसन का नाम समास है अर्थात बहु नाम पदा नाम एक पद भवनम समास पदों को मिला करके एक पद कर देने का नाम समास है तो यहां पर कितने पद है देख आ, कु, लीजिये असर्जनीय चार पद है इसलिए हो जाएगा अच्छ कुश्च हश्च विसर्जनीयश्ची अकुह विसर्जनीया ये द्वंद्व समास है और द्वंद्व समास में यह इतरे योग द्वंद है हमने बताया हुआ है मुख्यतः समास चार प्रकार का है वह है अव्ययी भाव तत्पुरुष बहुवीही और द्वंद्व अष्टाध्याय क्रम से तो अव्ययी भावच्च तत्पुरुष शेषो बहुब्री चार थे द्वंद अष्टाध्याय का सूत्र हो गया तो मुख्यतः चार प्रकार के समास हैं, उसी का भेद है और भी तो उसमें से जो द्वंद्व समास है वह द्वंद्व दो प्रकार का है चार थे द्वंद चौ अर्थ में द्वंद समास होता है और के चार हैं हमने अर्थ हैं, बताया था आपको चार अर्थ हैं, इतरे तर समाहुच्चय और अनुवाच्य चार चौ के अर्थ है उसमें से समुच्चय और अनुवाचय इस समुच्चय और अनुवाचय में समास नहीं होता और इतरे तर समाह में समास होता है समाहार द्वंद समास सदा एक वचन में होता है और यूजली प्राय 99 नाइन प्रतिशत नाइन्टी परसेंट नपुंसक लिंग में होता है नपुंसक लिंग एक बचन में है कहीं कहीं पुमलिंग भी देखा जाता है एक वचन तो रहेगा ही भले ही वह लिंग नपुंसक लिंग में हो या न हो जैसे कि प्रमाण के लिए आपने पीछे पढ़ आप पीछे पढ़ करके आए हैं कि ऊका लोज रस्व दीर्घ प्लुत तो ह्रस्व दीर्घ प्र में समाहर द्वंद्व है परंतु पुमलिंग है तो उसका लक्षण याद रगा कि समाहार द्वंद, समास सदा एक वचन मे होता है और युज्वली प्राय अधिकतर लिंग में होता है इसलिए कह दिया गया कि नपुंसकलिङ्गी इले कहदया की कवि पुंलिङ्गिङ्गी जो यहा अकुह विसर्जनीया ये जो है बहुवचन है तो द्विवचन और बहुवचन में सदा इतरेतर योग द्वंद होता है तो यहां पर अकुह विसर्जनीया ये इतरेतर योग द्वंद समास है तो ये समास हो गया कंठ्या का मतलब क्या हुआ जी कंठ्या का मतलब हुआ कि कंठे भवा इंठ्या तत्र एक अष्टाध्याय का सूत्र है चतुर्थ अध्याय का है तो तत्र भवा अर्थ में जो है त जाता अर्थ में शरीरावयवाच एक सूत्र है वो शरीर के अवयवाची से जो है उत्पन्न अर्थ में जात अर्थ में या भव अर्थ में तत्र भव भव अर्थ में भी कर सकते हैं ये जो है थ प्रत्यय हो गया है भाव अर्थ में या जात अर्थ में यथ प्रत्यय करके और कंठ्य बन गया कंठे भव इति कंठ्य कंठ्या, ते कंठ्या। या कंठे जात इति कंठ से कंठ्या कंठ में जो उत्पन्न है कंठ में जो जात है जात माने उत्पन्न कण्ठ मे जो उत्पन् वा है कण्ठ मे जो है कण्ठ मे जन वर्णो कर्णोत् वर्णो कण्ठ वर्ण कहते कण्ठ मे कण्ठ जो स्थान है कण्ठ स्थान मे जन जन वर्णो की उत्पति होती हैन वर्णो कण्ठ कहते है कण्ठ कहते है भा कंठ में किन किन वर्णों की उत्पत्ति होती है तो आकी होती है अ के अवर्ण कुल जो है अ के जो अठारह भेद या अके जो आ, आके, क्योंकि सप्तधा स्वराभवन थी सात स्वर प्रकार के हैं तो एक अ के जो है जब अठारह भेद हो गए वैसे रस दीघ के आधार पर और जब उदातर अनुदातर अस्वरीते य उदाता ये जब मानेंगे तो ऐसे करके 42 भेद हो जाता और एक श्रुति तो 42 भेद हो जाएगा तो ये अवर्ण जो कुल है चाहे वह 18 हो चाहे वह 42 हो कैसे है आगे फिर बताएंगे वृत्तिकार प्रकरण में आएगा ये वृत्तिकार कार प्रकरण आएगा तो विस्तृत व्याख्या करेंगे जो आप लोग सब जानते हैं फिर उसको हम दोबारा बता देंगे तो ये अवर्णकुल जो है अवर्ण जो परिवार है यह कंठ्य वर्ण है क्योंकि कंठ से यह जात है ऐसे कवर्ग जो है क ख ग ये भी कंठ वर्ण है क्योंकि यह कंठ से जात है ऐसे हकार जो वर्ण है यह भी कंठ वर्ण है क्योंकि यह भी कंठ से जात है कंठ से उत्पन्न है कंठ में होने वाला है और विसर्जनीय अर्थात विसर्ग जो है अयोगवाह का के अंतर्गत जो आया है विसर्ग वह विसर्जनीय जो है विसर्ग जो है यह भी कंठ वर्ण है क्योंकि भी ये कंठ से जात है कंठ से उत्पन्न है तो अवर्ण कवर्ग हकार और विसर्जनीय ये, ये कंठ्या संति मने अकुविसर्जनीया वर्ण कंठ्या संति इसका मतलब क्या हुआ जी इसका मतलब हुआ कि अवर्ण कवर्गो हकारो विसर्ग कंठ्या मान कंठदेशीया कंठ तंठ तारणीवत मान यह जो अवर्ण कवर्ग हकार और विसर्ग जो वर्ण है यह कंठ यह है कंठ देश से उत्पन्न होने वाला है कंठ स्थान वाला है कंठ से उत्पन्न होने वाला है प्राप्त होने वाला है कंठ से उच्चारण किए जाने वाला है उच्चारण के युग है इसलिए अवर्ण कवर्ग हकार और विसर्जनीय ये कंठ वर्ण हैं। इसमें कोई शंका है किसी को जी सभी को समझ में आ गया कुलदीप जी. जी आपको समझ में आया जी, आपने आपने जी जी मुझे समझ आ रहा है लेकिन मेरे है मेरे छोटा सा क्या स्थान क्वी का हा स्थया मुर्धा अहो मुर्दा पटयाु पाला मूर्ट आचार्य जी अ तो, तो जहां से बोलते वो मूर्धा ओके अच्छा अ बोलिए र और ट कीच जो भाग है चारो तरफ जो है वो से दात तक सब मूर्धा र क्या हा ये सब सूर्धा देश है बोलिए चौ तो इसमें देखेंगे आप जीवा का मध्य ऊपर उठने का कोशिश करता है तो वह ऊपर वाला गुम्बज सबसे ठीक ऊपर का और दात के बगल का मान मान गाल के पास जो है गाल के दात के ऊपर वाला ये पूरा जो भाग है वह तालू का है समझ गए जी हाजी हाँ जी आचार्य जी अच्छा और किसी को कोई प्रश्न किसी प्रकार का और कोई प्रश्न है नहीं है, नहीं है तो ये पहला सुमन जी आपको समझ में आया इस बार जरा किसका का पद तो अकु प्रथमा विभक्ति बहुवचन है न और कंठिया प्रथमा विभक्ति बहुवचन है रामा रामो रामा तो अकुह विसर्जनी ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और कंठ्या प्रथमा बहुवचन है इसमें समास में कर दिया तो आप लिख रहा है ना। जो मैं पढ़ाता हूं।, रहा हूं। हाँ लिख समास कुश्च हश्च विसर्जनीय अकुविसर्जनीया ये इतने तरह योग द्वंद है तो ये इतरे तरह इतरे तरह योग द्वंद ये इतरे योग द्वंद ये इतने तर योग द्वंद है और कोई इसमें शंका समझ में आ गया द्वन्द्वा संस्कृत मे हा हिन्दी मे केगे इतरे तर योगद्वन्द्वरे तरद्वन्द्व इतरे तर योगद्वन्द्वरे इतरे तर मन्य इतर का मोसर इतर मे दूसरा अन्य ग्रुप है दो तरीके का ग्रुप होता है। दो तरीके का ग्रुप होता है एक ग्रुप को कहते हैं उद्भुत अवयव भेद समुदाय एक ऐसा ग्रुप जो अपने अवयवों को दिखाता है जिसमे अवयव दिखते है पार्ट और एक ऐसा समुदाय जिसमे की अवयव नहीं दिखते है अवयव छुप जाते हैं जैसे की गाय का ग्रुप गाय यदि कल्पना 10-12 करके कार हो या 10 हो, हो जाए। तो दश मनुष्यो अलग-अलग अवयव नहीं दिख रहा है सब एक सुप है सब सट सट के तु इस्री जलग अलग अवयव नी दिखेगा तु कते है समाहार ग्रुप इहते हैभूत अनुद्भुत अवयव भेद समुदाय अनुद्धुत अवयव जो अपने अवयवों को प्रकट नहीं कर पाता है और एक होता है, भेद जो अपने को कर देता है। जैसे अलग अलग गौ हो अलग अलग मनुष्य और उसका ग्रुप है तो अलग अलग दिखेगा की ये मनुष्य ये मनुष्य ये मनुष्य तो अनुद्वुत अवयव भेद समुदाय सम में समाह द्वंद समास होता है और उद्भुत अवयव भेद समुदाय में योग दा इत्या दूसरे इतरे तर् योग कूसरे जुडा हुआ योग योग और एक दूसरे के साथ, तो है एक मह्य दश ग्रुपै मनुष्य अल अलग दूर दूर मे है पन्तु है ग्रुप एक दूसरे से जुड़ करके ही ग्रुप बना है तो एक दूसरे से जुड़ करके वह ग्रुप बन गया एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ जुड़ने वाला है उसको कह देते है इतृत योग और समाहार मतलब हुआ वही समूह की हुआ पूरा जैसे आहार सम आहार सम्यक तया आहार आहार माने खा भोजन आहार भीतर तो जैसे हम भोजन को मुख में खा लेते हैं वह वीतर चला गया दिखता नहीं है ऐसे ही वह एक जो होता है जिसमें कि वह एक साथ है जब अलग -अलग गिन परंतु यह बहु हि जे केगे तन् पे पन्तु एुप है कि वह कि मानो किम गुआ हैलिहार आ, आप लोगों को समझ में आया कोई प्रश्न हो तो पूछिए नहीं तो अब जो है यहीं पर पाठ समाप्त करते हैं और अगले सप्ताह हम जो है 15 मिनट पहले छोड़ेंगे क्योंकि जो है आगे अष्टाध्याय हमें सुनना है उनका तो अगले सप्ताह जो है तैयारी करके अच्छी तरीके से रखिएगा मैं अष्टाध्याय सुनूंगा अनंत जी आज इसलिए नहीं सुना क्यूँकी आज पहला प्रकरण था शुरू होना तो इसीलिए इसमें मैं भूमिका के रूप में बनाया अब आगे भूमिका ज्यादा नहीं होगा वो तो बस चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा आ, तो नहीं यदि प्रश्न है तो मंत्र पाठ करें ओम पूर्ण ओम पूर्ण मदम पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादायवशिष्य ओम शान्ति शान्ति नमस्ते आचार्य जी।, जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते आचार्य जी आचार्य बोलिए जी, जी जी